नमस्कार दोस्तों अगर आप नाइबर्स ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है नाइबुर्स ऐप का नया अपडेट आ चुका है और इस बार कंपनी ने ऐसे बदलाव किए हैं जो आपके पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं वीडियो एक्सपीरियंस की अब वीडियो पोस्ट करना और देखना पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया है मतलब अब कम लाइक कम रुकावट और ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस अब आते हैं यू आई पर इस अपडेट में ऐप के अंदर नए नए एनिमेशन जुड़े गए हैं जब आप टैब बदलते हैं या बटन क्लिक करते हैं तो सब कुछ स्मूथ और मॉडर्न फील देता है अब एक छोटा लेकिन मजेदार बदलाव साउंड और हैप्टिक फीडबैक अब जब आप किसी पोस्ट पर लाइक या रिएक्ट करते हैं तो हल्की आवाज़ और वाइब्रेशन मिलता है जो आपको और ज्यादा रियल और इंटरक्टिव बना देता है इसके अलावा कई बग्स भी फिक्स किए गए हैं जैसे मीडिया इश्यूज, डार्क मोड प्रॉब्लम्स और पोस्ट इंट्रैक्शन बग्स अब ऐप पहले से ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद हो गया है और सबसे जरूरी बात परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अब ऐप पहले से ज्यादा फास्ट और स्मूथ चल रहा है जिससे स्क्रोलिंग और नेविगेशन का अनुभव काफी बेहतर हो गया है लेकिन दोस्तों कुछ चीजें अभी भी इम्प्रूव हो सकती हैं सिस्टम थीम पर डार्क मोड पूरी तरह अप्लाई नहीं हो रहा स्क्रॉल करते समय बार बार सेम वीडियोस दिखते हैं स्टोरी अपलोड का प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिलता पोस्ट अपलोड एक्सपीरियंस को और स्मूथ किया जा सकता है अगर इन चीजों को भी ठीक कर दिया जाए तो निबर्स ऐप और भी पावरफुल बन सकता है कुल मिलाकर यह अपडेट एक बड़ा स्टेप है एक बेहतर और स्मूद ऐप की तरफ अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट के लिए जुड़े रहिए केपीजी टेक के साथ धन्यवाद